अभी मूलाधार चक्र पे ध्यान करेंगे आंख बंद कर लें मूलाधार चक्र पे ध्यान करें एंड ट्राई टू वी हाउ दैट मूलाधार चक्र वाज लुकिंग आपकी स्पाइनल कार्ड का निचला भाग उसको ध्यान करें चार पंखड़ियों वाला कमल का फूल जब हम किसी भी शरीर के अंग को एक्नॉलेज करते हैं तो वो पूरी तरह से जागृत हो जाता है। आप सभी लोग सीधे बैठेंगे पीठ बिल्कुल सीधी होगी आप सबकी सिट वेरी स्ट्रेट पूरी तरह से सीधे बैठ जाए तो सीधा बैठाए सीधे बैठें। बिल्कुल सीधे बैठे अलर्ट होकर के इसमें सोना नहीं है अनकॉन्शियस नहीं होना बी अवेयर गो डीप रिलैक्सेशन का लेवल बहुत गहरा हो जाएगा लेकिन आपने सोना नहीं है तंद्रा का लेवल बहुत ज्यादा गहरा हो जाएगा लेकिन सोना नहीं अनकॉन्शियस नहीं होना बी कॉन्शियस मूलाधार चक्र को देखेंगे उसको नमस्कार करेंगे मनी बोलेंगे मन मूलाधार चक्राय नमः मूलाधार चक्राय नमः मूलाधार चक्र पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं मूलाधार चक्र मूलाधार चक्र में आपकी चित्ती शक्ति आपकी सारी पावर्स सोई हुई अवस्था में है उनको हमें जागृत करना है उस चेतना को तो जागृत करना है अब मूलाधार चक्र में ध्यान करके मैं बीज मंत्र का उच्चारण करूंगा मेरे बाद आप भी मूलाधार चक्र में ध्यान करके उस बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे उन पैटल्स को बिल्कुल वाइब्रेंट होता हुआ फील करें हर मंत्र के साथ ला ला ला ला शक्ति से बोलेंगे मंत्र को उतने ही वाइब्रेशन तेज होंगे अब मूलाधार से शक्ति को भाव करेंगे भावना करेंगे कि वो ऊपर उठ रही है मूलाधार से शक्ति को ऊपर उठाए स्वादिष्ठान चक्र में लेकर के आ जाए मूलाधार की शक्ति का लय आप स्वादिष्ठान चक्र में कर दें ड्रिंग द पावर ड्रिंग द एनर्जी आप इन द स्वादिष्ठान चक्र उसमें उसको लाए कर दे स्वादिष्ठान चक्र में उन कमल के फूल को ध्यान से देखें जैसा आपने कल देखा था वैसे देखें आप स्वादिष्ठान चक्र में ध्यान करके चक्राय स्वादिष्ठान चक्रय ओ चक्राय चक्रयम चक्राय मम स्वादिष्टानक्र ष्ठान से शक्ति को ऊपर उठाएंगे मणिपुर चक्र में लेकर के चले जाए स्वादिष्ठान की शक्ति का लय आप मणिपुर चक्र में कर दें मार्च द पावर ऑफ स्वादिष्ठाना तो मणिपुर चक्र रेस्त शक्ति ऑफ़ स्वादिष्टाना तू मणिपुर चक्र अब नाभि पर ध्यान केंद्रित करेंगे मणिपुर चक्र ओ मणिपुर चक्र चक्राय नमः ओ मणिपुर चक्राय नमः ओ मणिपुर चक्राय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 चक्र की शक्ति को ऊपर उठाएंगे अनाहत चक्र की और एज द पावर ऑफ मणिपुर चक्र टू द अनाहत चक्र और अनाहत चक्र में वो शक्ति को लय कर देंगे मणिपुर चक्र की शक्ति का लय अनाहत चक्र में कर देंगे अनाहत चक्र का ध्यान करेंगे वो कमल का फूल वो पंखड़िया जैसा आपने देखा था वैसे ही का अनाहत चक्र का ध्यान करते हुए अनाहत चक्र नमः अनाहत अनाहत चक्राय चक्राय नमः नमः यम यम यम Yam, Yam, Yam, Yam, Yam, Yam, Yam, Yam, Yam. या अनाहत चक्र की शक्ति को ऊपर उठाएंगे विशुद्धि चक्र की और अपनी शक्ति को ऊपर उठाएं अनाहत चक्र से और विशुद्धि चक्र में उसका लय कर दें उन सारी एनर्जीज का लय विशुद्धि चक्र गले के मध्य में वहां इनका लय कर दें विशुद्धि चक्र का ध्यान करेंगे वो कमल का फूल जैसा तुमने देखा था विशुद्धि चक्र नमः नमः नम विशुद्धिचक्र नमः हम चक्र की शक्ति को ऊपर उठाएंगे आज्ञा चक्र की ओर विशुद्धि चक्र की शक्ति का लय आज्ञा चक्र में कर देंगे आज्ञा चक्र आपके मस्तक पर अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र में केंद्रित करें और उसको देखने की चेष्टा करें कैसा वो आज्ञा चक्र है दो पंखुडियों वाला कमल का फूल आज्ञा चक्राए नमः आज्ञा चक्राए नमः आज्ञा नमः आज्ञा चक्र की शक्ति को आप सहस्त्रार में ऊपर उठाएंगे आज्ञा चक्र की शक्ति का लय आप सहस्त्रार चक्र में कर देंगे ऊपर उठाएं शक्ति को भाव करते ही शक्ति ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी आज्ञा चक्र को लय कर दें सहस्त्रार में सहस्त्रार चक्र का ध्यान करेंगे बड़े आदर से एक हजार पंखड़ियां उसको फील करेंगे जैसा कल आपने देखा था वैसा ही ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे करें आप आज्ञा चक्र नम आज्ञा चक्र नम अब ध्यान सहस्त्रार चक्र की ओर सहस्त्रार चक्र में हजार पंखड़ियों को देखेंगे सिर के बिल्कुल ऊपर सहस्रार चक्राय नमः सहस्रार चक्राय नमः सहस्रार चक्राय नमः Oh um. अब आप सहस्त्रार की शक्तियों को ऊपर उठाएंगे सहस्त्रार चक्र से ऊपर भगवान परमेश्वर परमेश्वरी शिव शिवा अब अपने सहस्त्रार की शक्तियों का लय आप शिव शिवा में कर देंगे अपने शहस्त्रार की शक्ति को ऊपर उठाएंगे और उनका लय भगवान शिव और मां भगवती में उनका लय कर देंगे और सहस्त्रार के ऊपर अब भगवान शिव शिवा का ध्यान करेंगे सहस्त्रार चक्र से ऊपर भगवान शिव शिवा जो वहां पर है उनका ध्यान करेंगे seva शिव शिवा का ध्यान अपने शहस्त्रार के ऊपर करते रहेंगे अपना ध्यान मूलाधार चक्र में लेकर के आएंगे आपकी सारी शक्तियां आपने शिव शिवा में लय कर दी तो आपके कणकण में अब भगवान शिव शिवा की शक्ति प्रवाहित हो रही है तुम पूरी तरह से शिवमय हो रहे मूलाधार चक्र में ध्यान करें मूलाधार चक्र में भगवान का निराकार स्वरूप पृथ्वी लिंग पृथ्वी तत्व मूलाधार में विद्यमान है तो पृथ्वी लिंग मूलाधार चक्र में विद्यमान है आप अपने मूलाधार चक्र में प्रवेश कर जाएं और उस शिवलिंग के सामने बैठ जाएं मूलाधार चक्र में आप अपने मूलाधार चक्र में प्रवेश करें और पृथ्वीलिंग के सामने बैठ जाएं और उस लिंग पर भाव करें कि आप गंगा जल चढ़ा रहे उस शिवलिंग मूलाधार चक्र में पृथ्वीलिंग पर गंगा जल अर्पित करते हुए और अपना ध्यान अपने स्वादिष्ठान चक्र में लेकर के आएंगे स्वादिष्ठान चक्र में भगवान का निराकार स्वरूप जल लिंग विद्यमान है जल लिंग का ध्यान अपने स्वादिष्ठान चक्र में करेंगे स्वादिष्ठान चक्र में प्रवेश कर जाए और शिवलिंग के सामने बैठ के शिवलिंग पर गंगाजल की धार देते हुए और ध्यान अपने मणिपुर चक्र में लेकर के आएंगे मणिपुर चक्र में भगवान का निराकार स्वरूप अग्नि लिंग विद्यमान है दिव्य अग्नि से बना अग्नि अग्निलिंग मणिपुर चक्र में आप प्रवेश कर जाओ और उस अग्नि लिंग के सामने बैठते हुए दिव्य बिल्व पत्र आप अपने लिंगों पर चढ़ाते जाएंगे और अपना ध्यान अपने अनाहत चक्र में अनाहत चक्र में भगवान का निराकार स्वरूप वायु लिंग विद्यमान है आप अपने अनाहत चक्र में प्रवेश करें वायु लिंग पर उसके सामने बैठ के दिव्य द्रव्यों को भी हो सकता है जो आप चाहते हैं दिव्य बिलपत्र दिव्य फूल दिव्य पदार्थ दिव्य रत्न जो भी तुम्हारे मन में इच्छा थी आप वायुलिंग पर चढ़ाते जाए और और oh. अपने विशुद्धि चक्र में लेकर के आएंगे भगवान का निराकार स्वरूप विशुद्धि चक्र में आकाशलिंग विद्यमान है आप विशुद्धि चक्र में प्रवेश कर जाए आकाशलिंग के सामने बैठ करके दिव्य द्रव्यों को अर्पित करते हुए विशुद्धि चक्र में Oh Joisa Oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh. ध्यान अपने आज्ञा चक्र में लेकर के आएंगे आज्ञा चक्र में भगवान का निराकार स्वरूप गुरुलिंग विद्यमान है आज्ञा चक्र में आप गुरुलिंग का ध्यान करेंगे दर्शन करेंगे आज्ञा चक्र में आप प्रवेश कर जाएं और गुरुलिंग के सामने बैठ करके द्रव्य गुरुलिंग को अर्पित करते हुए और ओम ओम अपना ध्यान अपने शास्त्रार चक्र में लेकर के आएंगे शास्त्रार चक्र में भगवान का निराकार स्वरूप परात पर लिंग है भगवान शिव का परात पर लिंग विद्यमान है सहस्त्रार चक्र में आप प्रवेश कर जाए और उस परमेश्वर के परात पर लिंग के सामने बैठ जाए दिव्य द्रव्य पंचामृत गंगाजल इस से स्नान कराते हुए ओ जो सा से और ऊपर दिव्य ब्रह्मांड जिसमें ज्योतिर्लिंग विद्यमान है पूरा विश्व उस ज्योतिर्लिंग में समाया है अपने सिर से ऊपर भगवान शिव का निराकार स्वरूप ज्योतिर्लिंग का ध्यान करेंगे और उस ज्योतिर्लिंग के सामने बैठ जाएंगे तो सांस लें अपने आप को पूरी तरह से शिवमय अनुभव करें आपके रोम रोम में भगवान महामृत्युंजय की कृपा उसको अनुभव करें